मंडल ब्राह्मणो परिसर द्वितीय प्रथम खंड अथ यावल्क आदित्यमंडलपुरश्प्रगव्त बहुधो मैया तक दूह मह्यम इसके पश्चात याज्ञवल्क ने मंडल में स्थित पुरुष से प्रश्न किया भगवं अंतर्लक्ष्य आदि के विषय में बहुत कुछ कहा गया उसे मैं नहीं समझ सका उसे अब आप स्वयं ही मुझे समझाइए तदुोवाच पंचभूतकार तद हितपुटाभम तुपीठम ते तत्व प्रकाशोती यह सुनकर सूर्यनारायण ने कहा पंचभूतों का आदि कारण विद्युत कुंज के समान है उसमें एक चतुष्पीठ है जिसके बीच में तत्व का प्रकाश होता है वह प्रकाश अति गूढ़ और अव्यक्त है तज्ञान प्लवाधि गेयम तदबाह्याभ्यंतरलक्ष्यम वह अव्यक्त प्रकाश ज्ञान रूपी प्लव अर्थात नौका में आरूढ़ व्यक्ति के लिए जानने योग्य है वह बाह्य और आभ्यंतर लक्ष्य है तन्मध्य जगल लीनम तन्नाद बिंदु कलातीत अखंडम मंडलम तत्वुण निर्गुणस्वरूप तद्वे का विमुक्त उसी के मध्य जगत लीन हो जाता है वह नाद बिंदु और कला से परे अखंड मंडल है वह सगुण और निर्गुण स्वरूप है उसको जानने वाला विमुक्त हो जाता है आदावन मंडलम तदुपरी सूर्यमंडलम तन्मध्ये सुधाचंद्रमंडलम तमध्येखंड ब्रह्म तेजो मंडलम तत्ुलेखावुक्लस्वरम तदेव सां भविलक्षण सर्वप्रथम अग्नि मंडल है उसके ऊपर सूर्य मंडल है उसके बीच में सुधा चंद्र मंडल है उसके बीच में अखंड ब्रह्म का तेजो मंडल है वह विद्युत रेखावत श्वेत और प्रकाशमान है वही शंभू मुद्रा का लक्ष्य लक्षण है तदर्शन तिस् दृष्ट अमा प्रतिपत पूर्णिमा चेती निमीलर्शन अमा दृष्टि अर्धोन्मील प्रतिपत सर्वोन्मील पूर्णिमाती पूर्णिमाभ्यास कर्तव्यः। उसका दर्शन करने से तीन स्वरूप दृष्टि में आते हैं एक ये रूप अमावस्या प्रतिपदा और पूर्णिया रूप है निर्मिलित पलक बंद होने की स्थिति दृष्टि अमावस्या स्वरूप है अर्धनिर्मिलित दृष्टि प्रतिपदा स्वरूप है और पूरी तरह खुली हुई दृष्टि पूर्णिमा स्वरूप है इसलिए पूर्णिमा रूप दृष्टि का ही अभ्यास करना चाहिए तल नाशाग्रम यदातालुमूढ़ गाढ़तमो दृश्यते तद्याखंडमंडलाकार ज्योति दृश्यते तदेव सच्चिदानंद ब्रह्मभवति भवती उस पूर्णिमारूप दृष्टि का लक्ष्य नासिकाग्र है जिस समय तालुमूढ़ में, में प्रगाढ़ अंधकार के दर्शन होते हैं उस समय अभ्यास के द्वारा अखंड मंडलाकार ज्योति दिखाई देती है वही सच्चिदानंद ब्रह्म है एवं सहजानंदे यहा मनोलीयते तदा सांभवी भवती काेचरी मा इस प्रकार जब सहजानंद में मन हो जाता है तब सांभवी मुद्रा सिद्ध होती है और उसे ही खेचरी मुद्रा कहते हैं तदभ्यासा मनस्थर्य तथो तद बुद्धिस्थैर्यम उसके अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है तत्पश्चात स्थिर होती है तत्चिहा आदौ तारक वजृश्यतो वज्रदर्पण तत्परी पूर्णचंद्रमंडलम तथो नवरत्न प्रभामंडलम तध्यार्कमंडलम तिखा मंडल क्रमा दृश्यते इसके चिन्ह इस प्रकार है सर्वप्रथम तारा के समान दिखाई देता है तत्पश्चात वज्रदर्पण अर्थात क्षीरे का दर्पण जैसा दिखाई देता है इसके पश्चात पूर्ण चंद्रमंडल दिखाई देता है इसके बाद नवरत्न प्रभा का मंडल दृश्यमान होता है इसके बाद मध्यान्ह का सूर्यमंडल परिलक्षित होता है तत्पश्चात क्रमशः अग्निशिखा मंडल दिखाई देता है द्वितीय खंड सदा पश्चिमुख प्रकाश स्फट्रबिंदुनाद कला नक्षत्र खाद्योतपनेत्र सवर्ण नवरत्भा दृप्यंते तथे प्रणवस्वूप उष्ण में वह पश्चिभा आंतरिक प्रकाश दृष्टिगोचर होता है जिसकी आभा धुम्र वर्णिक स्फटिक मणि तुल्य बिंदु मनसत्व नाद बुद्धितत्व कला महत्तत्व नक्षत्र खद्योत जुगनु दीप नेत्र स्वर्ण और नवरत्न आदि जैसी होती है वही प्रणव ओंकार का स्वरूप है जो प्राणापान योक्यमृत कुंभको नाशाग्रदर्शन भावया वीकरु सन्मुखीकर प्रणवधनिम्नतम्य मन निधम प्राण और अपान वायु को एक करके कुंभक धारण करें तत्पश्चात नासिकाग्र पर दृष्टि को एकाग्र करके तृढ़ भावना से करद्वय दोनों हाथों की अंगुलियों से सन्मुखी मुद्रा धारण करके प्रणव ओंकार नाद का श्रवण करें इसमें मन लीन हो जाता है दस्य कर्म लेपह रवि हृदया किल कर्म कर्तव्य एवं विधत्मया भावर्मा भाव ऐसा अभ्यास करने वाले को कर्म लिप्त नहीं करते रवि के उदय और अस्त के समय प्रातः कर्म धर्मकृत्य संपन्न किए जाते हैं किंतु चिदादित्य चैतन्य स्वरूप आदित्य का तो उदय अस्त होता ही नहीं इसलिए उसे जानने अथवा दर्शन करने वाले के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहते शब्द काल नदिरातीतो भूत सर्व परिपूर्ण ज्ञान्य वस्थावशन ब्रह्मक्यम भवती उन्मनयाम अमनस्कती शब्द और काल के लय हो जाने से मनुष्य दिवा और रात्र से अतीत होकर सभी का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिसके द्वारा उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है और ब्रह्म के साथ एकत्र हो जाता है उन्मनी अवस्था से व्यक्ति अमनस्क हो जाता है ध्यानम् तस्िंता ध्यान सर्वर्मिराकरण निश्चय उन्मिभा सदास्कर्घ्यम सदा दिप्तिरपारावृत्तिस्ना सर्व कर्म सर्वत्र भावना गंध दिक्षवस्थान्क्षता पुष्पम् यदग्निस्वूप धूप यदादीस्व दीप परिपूर्णचंद्रातरसस्कीकरण नैवेद्यम निश्चित प्रदक्षिण सोहम भाव नमस्कार मौन स्तुतिसत विसर्जनमें यम वेद निश्चिंत अवस्था ही उष्ठा ध्यान है समस्त कर्मों का निराकरण अर्थात दूर करना ही उसका आवाहन है निश्चय ज्ञान ही उसका आसन है उन्मन भाव अर्थात मन रहित होना ही उसका पाद्य है सदैव अमनस्क भाव ही अर्घ्य है सतत दीप्ति और अपार अमृत वृत्ति ही उसका स्नान है सर्वत्र ब्रह्म भावना ही गंध है दर्शन के स्वरूप का अवस्थान ही अक्षत है चैतन्य की प्राप्ति ही पुष्प है चैतन्य अग्नि का स्वरूप ही धूप है चैतन्य आदित्य का स्वरूप ही दीप है परिपूर्ण चंद्र के अमृत का एकीकरण ही नैवेद्य है निश्चलत्व ही प्रदक्षिणा है सोहम भाव ही नमस्कार है मौन ही स्तुति है सभी प्रकार का संतोष ही उसका विसर्जन है जो इस प्रकार जानता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है